ये सुन बेहद खुश हुआ। हुआ एक बार के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका सक्सेस रेट इतना हाई है। इसके साथ ही विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा दस गिफ्ट भी दिए गए हे भगवान ये तो गजब हो गया विक्रांत अचंभित हो गया वो खुद के द्वारा आज के किए गए सभी काम के बारे में सोचने लग गया आज तो दिन भर मुझ पर पैसों की बारिश हुई है पहले तो सुबह ही मिस्टर मलिक ने बैग वाले दो लाख रुपए वापस मुझे दे दिए इसके बाद फिर मुझे इतने सारे रिवॉर्ड के पैसे मिले और लग रहा है कि अदृश्य शक्ति अब मेरे एक भी पैसे खर्च नहीं होने देना चाहती है पहले तो जब आज सुबह मैं ऑफिस वालों को पार्टी देने जा रहा था तभी चेतन ने पार्टी का ऐलान कर दिया इसके बाद आज शाम को मोनिका ने भी पैसे वापस करने के लिए, के लिए कह दिया आज सुबह अदृश्य शक्ति ने मुझे अपनी पहली के माध्यम ऐसी तूफान कोडव दिया था जिसका मतलब स्टेटस ऐसी था और देखो आज ना जाने कहा से सिटी के ब्यूरो चीफ संजय कोहली मुझसे मिलने चले आए मैं तो उन्हें जानता भी नहीं लेकिन ना जाने क्यों वो मेरी हेल्प करने आए थे लेकिन उनके मिलने से मेरे ऑफिस वालों को लगता है कि मेरी बहुत ऊंची पहुंच है मेरे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है लेकिन कुछ भी हो अदृश्य शक्ति है बड़ी कमाल की चीज विक्रांत मन सोच रहा था आज से ही मैंने एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था और देखो आज ही मेरा सक्सेस रेट सत्तानवे प्रतिशत तक पहुँच गया है अब तो मैं विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए गिफ्ट मिलने का मैसेज आ गया विक्रांत ने जल्दी से मैसेज खोला और पता चला कि उसे गिफ्ट में कुल दस इनविजिबल डिटेक्टर मिले हुए हैं। विक्रांत को यह गिफ्ट थोड़ा अजीब लगा आखिर मैं इसका क्या करूंगा उसे लगा की शायद ये पिछली बार मिले डिटेक्टर जैसा ही कुछ है जो की सिर्फ एयर क्वालिटी चेक कर सकता था लेकिन ये डिटेक्टर उससे बिल्कुल अलग था इस डिटेक्टर को चालू करने पर यह 20 मीटर के दायरे में मौजूदिंग स्टार्ट होने पर अगले दस मिनट तक काम कर सकता है जब विक्रांत का ध्यान अदृश्य शक्ति द्वारा कहे गए शब्द पर पड़ा तो उसे समझ में आया की ये पिछले वाले डिटेक्टर से अलग है ये इनविजिबल डिटेक्टर है जबकि पहले वाला इनविजिबल एयर मोनिटर था जबकि ये इनविजिबल डिटेक्टर है इसकी एक खासियत यह भी है कि एंटी डिटेक्शन टूल है इसे ना तो कोई डिटेक्ट कर सकता है और ना ही कोई भी डिवाइस इसके डिटेक्शन से बच सकती है हम्म फिर तो ये ठीक है मैं इसका यूज फ्यूचर में कर सकता हूँ लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा टूल मिल जाता है जिसकी मदद से मैं 10 मिनट के लिए भविष्य में जा सकू तो फिर कितना मजा आएगा कोई नहीं कोई नहीं अभी मैं और मेहनत करूंगा क्या पता अदृश्य शक्ति कभी मुझे ये ताकत भी दे दे इस वक्त विक्रांत के किडनेपिंग केस के बारे में रिसर्च करना चाहता था लेकिन पिछले कई दिनों से वो काफी काम कर रहा था और उसे ढंग से सोने को भी नहीं मिल रहा था इस वजह से उसे बहुत थकान लग रही थी बेड पर पड़ते ही ना जाने कब उसकी आंखें बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला पूरी रात वो खूब गहरी नींद सोया यहाँ तक कि इस रात उसे कोई सपना भी नहीं आया अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा था उसे हल्की खांसी आई और फिर उसे अदृश्य शक्ति द्वारा दिया गया, मिल गया। ये था चंद्रमा और पहाड़ इस को विक्रांत मतलब को आज फिर कहीं से पैसा मिलने वाला है लेकिन इससे ज्यादा खुशी विक्रांत को दूसरे कोडवर्ड को जानकर हुई दूसरा कोडवर्ड पहाड़ था और पहाड़ का मतलब विक्रांत के काम से था यानी कि आज विक्रांत को काम भी करना होगा काम से विक्रांत को याद आया कि उसे अपने कुत्ते को वॉक पे ले जाना है विक्रांत अक्सर महेश प्रसाद को घुमाने के लिए पार्क में ले जाता है आज वो टाइम से सो के उठ गया है सो वो अपने को के लिए निकल गया। ने पहले कभी नहीं कुत्ता पाला था उसे ढंग से पता भी नहीं था कि कुत्तों को केयर कैसे किया जाता है यहाँ तक की उसने अपने महेश प्रसाद के लिए कोई पट्टा या बेल्ट भी नहीं खरीदा था सो वॉक के समय जब विक्रांत खुद की फिजिकल एक्टिविटी करता था उस बीच मिस्टर महेश प्रसाद पार्क में आए अन्य लोगों को डराने का काम करते थे हालांकि महेश जी बहुत समझदार थे वो कभी किसी को काटते नहीं थे लेकिन फिर भी अगर कोई लगभग ढाई फीट का कुत्ता किसी के शरीर पर उछल उछल कर खेलेगा तो उसका तो डरना लाजमी है ना। वॉक से लौटने के बाद विक्रांत नहाने के लिए चला गया और फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया उसने खुद के लिए नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट बनाया और दो गिला जूस भी पी गया इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया पेट भरा होने के कारण विक्रांत खुद को और ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा था आज तो बाहर का मौसम भी काफी अच्छा हो रखा था आसमान बिल्कुल नीला नजर आ रहा था सड़कों पर चलते वक्त किनारों पर लगे फूल की सुगंध से विक्रांत का मन प्रसन्न हो उठा उसका शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर उठा विक्रांत नए जोश से भरपूर था मन ही मन वो सोच रहा था आज आज तो मैं खूब मेहनत करूंगा कैसे भी करके इस केस का कुछ न कुछ क्लू तो ढूंढी निकालूंगा एपिसोड 160 ना सबूत ना गवाह। आज के दिन विक्रांत बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहा था लेकिन उसे आज कोई नया रिवॉर्ड नहीं मिला था जैसा कि उसे आज सुबह अदृश्य शक्ति द्वारा चंद्रमा कोडवर्ड दिए जाने के बाद फील हो रहा था लेकिन फिर भी अदृश्य शक्ति के इस कोडवर्ड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था सुबह जैसे ही विक्रांत ऑफिस पहुंचा उसे तुरंत ही जतिन ने बताया की उसे कोई खरीदार मिल गया है जो की विक्रांत के पुराने नोटों को खरीदने के लिए तैयार है ने बताया कि वो इस दो लाख पुराने नोट के बदले में कुल दस लाख रूपए तो नहीं हुआ की कोई इन पैसों को आखिर वो दो लाख के नोटों के बदले में दस लाख देने के लिए क्यों तैयार है हो सकता है की इन नोटों के दाम इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज्यादा हो विक्रांत को पता था की बहुत सारे अमीर लोग एंटीक चीजों के साथ ओल्ड करेंसी को भी कलेक्ट करके रखते हैं इन्हें एग्जीबीशन में शो करते हैं, चूंकि विक्रांत के पास जो नोट थे वो भले ही बेहद पुराने चलन के थे लेकिन बिल्कुल सही हालत में थे और देखने में बिल्कुल नए लग रहे थे इसलिए उसने सोचा कि क्या पता अगर मैं आगे चलकर इसका सही सौदा करूं, तो मुझे और अच्छा दाम मिल जाए वैसे तो अब इन पैसों पर सिर्फ विक्रांत का ही हक है तो क्यूँकी खुद पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इन पैसों का सबूत के तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं है इसलिए अब इन पर विक्रांत का ही हक है लेकिन मिस्टर मलिक ने विक्रांत को यह पैसे को सोच कर दिए थे ऐसे में अगर उन्हें ये पता चलेगा कि विक्रांत ने उन्हें बेच तो फिर उन्हें अब सोच लिया है कि मुझे अब अच्छा आदमी बनना है तो फिर भला में ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ विक्रांत ने मन ही मन सोचा अब जब तक की ये केस सोल्व नहीं हो जाता है मैं इस पैसे को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता एक बार ये केस खत्म हो जाए तो फिर हो सकता है कि अगर मैं इसका प्रचार करके बेचूंगा तो ये पैसे 26 साल पहले किडनैपिंग के बदले में दिए गए थे तो हो सकता है कि मुझे इसका और अच्छा दाम मिल जाए और हो सकता है कि बाद में मुझे 10 लाख के बजाय इसका दाम 20 लाख मिल जाए विक्रांत ने अपने मन के सारे विचार जतिन को समझाते हुए अपनी ओल्ड करेंसी को अभी बेचने से मना कर दिया हालांकि जतिन को विक्रांत की ज्यादा बातें समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी उसने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना थम्स अप कर दिया इसके बाद विक्रांत सीरियस होकर केस की इन्वेस्टिगेशन में लग गया